अमृतवाणी वासना त्याग 422. वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। 423. जब तक चित्र आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और क्षुब्ध रहता है तब तक उसमें ईश्वरी ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं शांत एकाग्र तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं ४२४ जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते इसीलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचार पूर्वक त्याग दो ४२५ गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में गिर न पड़े इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए अगर कोई एक बार इस वासनापूर्ण संसार कूप में गिर पड़े तो वह उसमें से शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाता है चार यह पूछने पर कि काम क्रोधादि रिपो पर कैसे विजय प्राप्त की जाए श्री रामकृष्ण ने कहा जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी तब तक ये तुम्हारे शत्रु रहेंगे परंतु यदि इनकी गति ईश्वरा ईश्वराभिमुख कर दी जाए तो ये ही रिपू तुम्हारे मित्र बन जाएंगे तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे सांसारिक विषयों के प्रति जो कामना है उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर क्रोध करो कहो क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं दो थे। इसी प्रकार सब रिपोर्ट को ईश्वर की ओर मोड़ दो इन रिपो को नष्ट नहीं किया जा सकता इन्हें ईश्वराभिमुख किया जा सकता है चार मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण कर उसके सामने क्यों नहीं जाते तब ने कहा, छी, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्मपद भी तुक्ष जान पड़ता है फिर पराई स्त्री की तो बात ही क्या चार हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते हुए चलने लगता है पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तब वह शांत हो जाता है इसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने पर वह तरह तरह की फालतू चीज़ों का विचार करने लगता है पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत स्थिर हो जाता है चार संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी संसारासक्ति जितनी कम होगी ज्ञान प्राप्ति की संभावना भी उतनी अधिक होगी चार दही को मथ मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी हंडी में छाछ के साथ एकत्र रखने से मक्खन के खराब हो जाने का डर रहता है उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार में विषयों से घिरा रहते हुए विषयासक्त संसारियों की संगति करता रहे तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है परंतु संसार को त्याग देने पर वह शुद्ध रह सकता है चार सौ इकतीस प्रश्न मनुष्य सुलभ कामादि दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए उत्तर पेड़ में जब फल आ जाता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है इसी तरह मनुष्य में दैवी भाव का विकास होने पर दोष दुर्बलता आदि मानवीय भाव अपने आप दूर हो जाते हैं 432 एक बार अगर तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली जाए तो फिर कामनी के प्रति आसक्ति या लालसा नहीं रह जाती स्वयं को स्त्री से भी कोई भय नहीं रह जाता यदि लोहे के एक ओर बड़ा चुंबक हो और दूसरी ओर छोटा तो लोहे को कौन खींचेगा बड़ा चुंबक ही ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामनी छोटा ईश्वर के सामने भला कामनी क्या कर सकेगी 433 प्रश्न भोग सुख का आकर्षण कैसे दूर हो सकता है उत्तर सर्व सुखों के घनीभूत मूर्ति स्वरूप भगवान का लाभ होने पर ही यह संभव होता है जो उन्हें प्राप्त कर लेता है उसका मन संसार के तुच्छ असार विषय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता 434 हिंचा साग की गिनती सागों में नहीं होती मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती हिंचा साग या मिश्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं वरना उनसे तो लाभ ही होता है प्रणव या ओंकार की गणना शब्दों में नहीं है वह ब्रह्म का प्रतीक है इसी प्रकार भक्ति या ज्ञान की कामना को कामनाओं में नहीं गिना जा सकता